का हो गया, उसके बाद इसका अनुवाद करने वाले चित्र असर अद्र तथा प्रत्याह के इंद्रिया परश्यक ये इंद्रि की परमाश्यक वर्षे बच्चे परम परश्यक ठीक है अन्य अ इंद्रिया पश्यता या अपेक्षा अक्षा का दर्शति क्या अन्य कोई यश्यक है इंद्रिय की अपरमा है ये परम कहेंगे तो, तो कोई अपरम है परमा न परमा, तो इंद्रियाना के परमा है अपरमा तो इंद्रिया नहीं कश्यता कहने से अरे कोई अवश्यता है ये परम नहीं अपरम है कि अपरमा इंद्रिया सन या यम अपेक्ष परमाच्यते कहाँ करो थे या, या, या अपेक्ष या या किम या अन्य अन्य लट्ल का प्रथम एक इंद्रियाचते अभी तो क्या विपुल यार नहीं प्रथम बहुचन द्वितीय का एक वन बहुवचन द्वितीय बहुचंद अन्या अपना इंद्रिया वश्यता सबसे जिनके अपेक्षा अपिछ इनको अपेक्षा करके ये परमा करते है या द्वितीय भूषण अन्य कोई अपरमा इंद्रियों की वश्यता है जिनको अपेक्षा करके ये परमा करते अपेक्ष का कर्म है या द्वितीय अब धा अबे अभ्य पता ठीक है क्या है ने? नहीं चनेसर्गे वितर्गे लोकती द्वितिया काशय दर्श्यता अपरमा दर्श्य लिखाते शब्द दिशती शब्द आदि अव्यसन इंद्रिय जय चीज शब्दादिश अभ्यसन इंद्रिय जय का अर्थ शब्द विषय में अव्यसन ऐसे कोई कहते हैं तो अव्यसन का क्या है इसकी व्याख्या करते पहले व्यसन शब्द का अर्थ करते शक्ति व्यसनम शक्ति राग व्यसन शब्द का शक्ति आसक्ति राग है तो व्यसन शब्द से कैसे राग ग्रहण होगा व्यसन शब्द विधा से लियुक्त हुआ व्यस्य एनम श्रेय से जो श्रेय मार्ग से हटा लेता है किस करम आसक्ति राग है विषय में आसक्ति निर्भर श्रेय मार्ग से राग हटा लेता है व्यसन हो गया, क्या गया जो शक्ति विभिन्न क्या मंडिया शक्ति व्यसनम इसमें व्याख्येय कौन है शक्तिर्सनम व्याख्येय व्याख्यय और एक होता व्याख्या शक्ति व्यसन में व्यसन है व्याख्यय व्याख्या है शक्ति शक्ति व्यसन है आया जिस शब्दादि अव्यसनम इंद्रजेज इसमें अव्यसन शब्द आया अभ्यसन का जो व्यसन अभ्यसन का घटक है व्यसन उसकी व्याख्या है शक्ति व्यसनों का है, रागन व्यसन शब्द का है क्या शक्ति अशक्ति का राग कया विपत्तिया किस विपत्ति से व्यसन शब्द का राग होगा उसका उत्तर तो देते व्यस्यति एवं शेष व्यस्यति का निरस्यति एवं शेष से मार्ग से, से, मार से कल्याण से इसको निराश करके डता देता है योग्य शक्ति व्यसन आ गया और अव्यसन क्या होगा तद अभाव अभ्यसन व्यसन का अभाव राग का अभाव आसक्ति का अभाव यही वश्यता शब्द अभ्यसनम अभ्यसन का कारण यही इंद्रिय की वर्ष्यता है एक अपरम विवृश्यता दूसरी वर्ष्यता कहते यह कहते प्रतिपत्तिर्निया प्रतिपत्ति जो शास्त्र विरुद्ध है विषय का ग्रहण नहीं करके विषय का ग्रहण ज्ञान है ज्ञान ये न्याय न्यायदन पेता अवृद्ध हैविवृद्ध शब्द आवन तद्ध अकृति से न्याय श्रुतियादी अवृद्ध श्रुति स्मृतियादी अविवृद्ध जो विषय जिसका निषेध नहीं अविरुद्ध जी शब्दादी सेवन अविरुद्ध से विषय सेवन का विरुद्ध स्व प्रवृत्ति श्रुतियादिशास्त्र विरुद्ध विषय में इंद्रि की प्रवृत्ति नहीं होनी वही वश्यकता है इंद्रियावश्यकता इंद्रि तो अपने मध्य न रखना तो विरुद्धशास्त्र विरुद्ध रखन विषय में इंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं हो सकता न्यायादना धर्म प्रत्यर्थ न्यायाद अना पेते न्याय न्यायुक्त ये न्याय इसलिए ये दूसरे को ही कहते शब्दादी अविधा प्रति पति देखिए द्वितीय तो यह तृतीय अफरा वश्यता तृतीय अवश्यता है शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया इत्यादि शब्दादि विषय के साथ इंद्रिय का संबंध स्वेच्छया इच्छा से ही विषय का अधिनमी होता है इंद्रिय के अधिनमी होता है स्वयं जो चाहता है इंद्रियो का विषय के साथ संपर्क प्रयोग करता है नहीं तो करता है अपने इच्छा से ही जो विषय में आसक्ति हो विषय का अधिन हो जाता है इंद्रिय का अधिन हो जाता है किन्तु इंद्रियो को अपने वश्य में अधिनम्य रखने पर अपनी इच्छा तो इंद्रियों का प्रयोग करेगा विषय के साथना तो नहीं करेगा शब्द विषय में असं संप्रयोग संबंध स्वेच्छाई हमें शब्दीसु इंद्रििया स्वेच्छया शब्दी विषय में इंद्रियों का संबंध अपने से भोग्यु खुश अव स्वतंत्र। न भोग्यतंत्र भोग्य विषय में यह साधक योगी स्वतंत्र है अपनी इच्छा से चाहे तो प्रभु तो होता भोग करता है, नहीं तो नहीं ये ये न कि भोग्य के अधिन भोग्य तंत्र भोग्य विषय के अधिन नहीं होता है ये वर्षा होगी अपराह वर्षता नवरोग अभी कितने वर्षता होगी एक हो गया शब्दादि सभ्य सनम द्वितीय हो गया प्रति प्रति तृतीय हो गया शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया कितने हो गए अभी अपराह्यता ये कौन में वर्षता है अपराह वृक्षता कौन है राग भाव जो कहेंगे ये कौन, ते ते तो कौन थे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम कौन थे हाँ चतुर्थ भावे सुख दुख शून्यम शब्दादिज्ञान इंद्रिय विषय में राग देश अभाव सुख में सुख साधने में राज होता है दुख में दुख साधने में द्वेश होता है राजदेश अभाग तो में पर राजदेश रहित तो होना चाहिए राजदेश इंद्र से अर्थ राज्यवस्थित हो करो ऐसे परिपंथी न हो राज्य का अधिन नहीं होकर के सुख दुख शून्य होकर के शब्दादि ज्ञान शब्दादि विषय का ग्रहण तो जो प्रारंभ मेरे वो विषय ग्रहण करता है सुख दुख रहता होकर के राज देश रहता होकर के ये ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं सुख दुख शून्य समाध्य न शब्दाधि ज्ञान सुख दुख शून्य का सम्यस्थम अत्यत मध्यस्थ राज द्वेष नहीं सुख नहीं दुख नहीं शब्द्रहण करता है ये भी इंद्रियजय को ऐसा भी कोई कहते नहीं कितन हो गई वर्ष्यता सूत्रकार अभिमता वश्यता परम से सर सूत्रकार जो कहते तत परमाश्यता इंद्रिया सूत्रकार कौन कौने सूत्रकार महर्षि पतंजलि पतंजलि को सूचह सत्र कार्य वश्यता सम्मता छत्रिमत वर्ष्यता ऋषि उनकी सम्मति करते हैं सूत्रकारि का अभिमत है पतंजलि को और उसमें परमर्श की सम्मति है पर जाय की सभ्य ऋषि के द्वारा ये स्वीकृत है परमर्श सम्मान चित्त से एकाग्रा एकाग्रह चित्त एकाग्रहण से अप्रतिपत्ति रहेगा विषय का ग्रहण ही नहीं होगा चित्त एकाग्रह जान से विषय इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होना यही है इंद्रिया चित्त काग्रह सहेन्द्रिप्रवृत्तिर शब्दादीसुति जैव श्य हो चित्त काग्रह चित्त काग्र होना चाहिए इंद्र सह इंद्रिय चित्त शब्दादि शब्दादीसु शब्दी विषय के साथ चित्त की प्रवृत्ति नहीं इंद्रिय प्रवृति नहीं ये जैव श्युम करते हैं अस् परमा ये वश्या है परम यम ततच ये परमा तो यम वश्यता ये परमा वह्यता पर चिता निरोधे निरुद्धा इंद्रिया चित्त निरुद्ध होने पर इंद्रिय का भी निरोध हो जाता है ठीक है तो शब्द वश्यता रक्षित अन्य जो वश्यता पहले कही गई कितनी कही गई चार। अन्य वश्यता के विषय विशेष है परमातु तू यम वश्यता ये जो पंचन है ये परमा है तू शब्द से विशेष तो करते हैं वश्यतांतराणी ही विष आशी विष संयोग प्ले सर संपर्क संक्रम से आसी विष एक शब्द है विषम तो आसी विष यश आशीष आशीषि का तथा विषम यह जो दिया है विषयरी विषय आशीष विषय आसिबीष आशीष सप्तमें आशीषि विषम य स तो आशीषि आशीष आशीष सकारा आशीष विशस बहुप्ले सौदा आशीष विषम यशीषिकाथ्राया दांत में में लिया विग्रह आशीषि का दंष्ट्राया विषम ये दात सर्प से तो सर्प हो गया, आशी विष आशीष तू सु बहुत समाज अनेक मन पदार्थ समाज मशी आशीर भी विषय होना चाहिए था किंतु सरकार का लोग है आशीष सहे आशीष आगे विष है सुपार्थ लोकर आशीष विष सकार करके गौर प्रया दीर्घ हो आशीर विषय होना चाहिए कि आयकर आशी विषम सकार का लोक हो गया पुरुषोदरादि पुरुषोदरादिनी तो... पुरुषोदरादिशु दरा... यथोपतिष्ठन तो ये सकार लोक दिया है सकार लोक आशी विषय हो गया सर्प आशी विषय जो सर्प हो गया विषय ही सर्प के समान है विषय रूप जो आशी विषय है उसमें संप्रयोग सालीतया विषय ही आदि विषय हो गया उसमें संबंध होता है अन्यवश्यता नहीं चार प्रकार व्यस्तता जो पहले कही गई सब में विषय ग्रहण है अरे पंचमी तो बिल्कुल विषय का ग्रहण नहीं है विषय आर्य को जो, जो सर्प है उसके साथ संबंध संप्रयोगशाली क्लेश विषय संपर्क संकामना तो अपक्रांति क्लेश ही विषय है विषय राग द्वेश क्लेप जो विषय है विश्व संपर्क शंका विश्व संपर्क की शंका हुई जैसे सर्प के साथ संबंध होगा आशी विषय हो गया सर्प विषय रूप सर्प के साथ जो भी संकर्ष होगा तो सर विश्व संबंध सर्प दंशन करेगा तो विश्व का संबंध हो जाएगा क्लेशात्मक विषय तो विषय में विषय क्या है क्लेश है सर्प में तो विषय विषय को सर्प कहा विषय में सर्प के विषय के समान विषय में कहा विषय विषय में विषय होता है क्लेश अभी ज्यादा क्लेश तो रूप तो विषय संपर्क संपर्क की शंका होगी उसको अन्न अपक्रामती अंतरानी अतिक्रमण नहीं करती है अर्थात क्ले स्वरूप विषय के साथ संबंध का संबंध की संख्या होगी नहीं विश्वविद्या प्रकृष्ट वशीकृत भोजनगम हो भोजंगम अंकित है सभी विश्वविद्या जानने वाले सर्पन्न करने पर कुछ विश्वविद्या जानते हैं झाड़ कुछ करते विषय नष्ट हो जाता है ये जानने वाला भी प्रकृष्ट भी अच्छा जानता है तो भी जिसने वसी को तो भुजंगम सर्प को अपने बसी को तो कर दिया सर्प को वसी को तो कर दिया एक तो कुछ सर्प में सर्प का दांत भी तोड़ देते हैं तो दंशन नहीं कर पाएगा और कुछ विद्या जानने पर सर्प को अपने अवधि में रखा तो भी भुजंगम अंके नहीं था सफेद सर्प को गोदे में लेकर भी सो जाएगा विश्रत विश्वास करके ई का नहीं होता है कभी दंशन करेगा विषय व्याप्त हो जाएगा सर्वे में बन तो जाएगा विषयविद्या होने पर भी विषय दंशन करने पर कुछ करने से ही विषय को निराश करेगा कि तो भी उसको लेकर सो जाएगा नहीं भय रहता है तो दंशन तो करेगा इसलिए विषय सेवन जब तक तब तक विषय संपर्क संबंध रहेगा विषय इन तो पश्यता विदुरीकृत निखिल्यतिशा निराशनत परमाच्य ये जे पश्यता हैग्रिया स प्रतिपत्ति विषय काग्रहण ये परमा इंतजता है पंचमी जे पश्यता है विदुरीकृत निखिल विषयव्यतिसा अत्यदूर कर दियाखिल निखिल व्यतिसंग विषय विषय विषय व्यतिसंगा व्यतिस यश्यकयाश्यतास विषय व्यतिस ये विदुरीखिड़षो यया वश्यतया वश्यता व्यतिसंगा संपूर्ण षय में जो व्यति आसक्ति को नष्ट कर दिया दूर कर दिया ये निरासन है, कोई आशंका नहीं है इसलिए इसको परमाच्य ये में परमा से दिया, परमासे चित्त निरोधे निरोधाइंद्रिया परशक्रज प्रयत्न कर उपायनमेक्ष योगिना इतर इंद्रिय जैत अन्य किसी इंद्रियों को जीतने के बाद एक इंद्रिय को जीत लेने में पर्व पूरा नहीं होता है फिर और प्रयत्न करना पड़ेगा अन्य इंद्रियों को जीतने के लिए जैसे इतर इंद्रिय जीतने के बाद प्रयत्न करता है अन्य उपाय करता है दूसरे इंद्रिय जीतने के लिए इस प्रकार नहीं है चित्त निरुद्ध हो गया तो स्व इंद्रियों का निरुद्ध हो जाता है यथा यथमान संज्ञाया एक इंद्रिय जय य इंद्रिया जया है और प्रयत्नातरम अपेक्षित यत्न संज्ञा वैराग्य यत्न कर रहा है एक इंद्रिय को जीतने के बाद भी अन्य इंद्रिय को जीतने के लिए प्रयत्न अधिक प्रयत्न करना पड़ता है प्रयत्नातरम अपेक्षित है जिस इंद्रिय से रश्मि को जीत लिया उसी इंद्र से श्रवण इंद्रिय को चतुर्ंद्र को जीत लेगा नहीं और अधिक अन्य प्रयत्न करना पड़ेगा इसी प्रकार वहाँ यतमान संज्ञा में पूरा इंद्र को जीतने के बाद भी सर्व इंद्र जय नहीं हुआ कि के सब इंद्र को जीत लेता है फिर इंद्रिय को जीतने के लिए अन्य प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है न केवं चित्त निरोधे बाकी इंद्रिय निरुद्धाय प्रयत्न अंतरपेक्षा इत एवं चित्तन जिस प्रकार यतमान संज्ञा है एक इंद्रिय जीतने पर भी अन्य इंद्रिय को जीतने के लिए अन्य प्रयत्न करना पड़ता है इस प्रकार नहीं चित्त निरुद्ध पर चित्ता निरुद्ध हो गया तो बाह्य इंद्रिय निरुद्ध के लिए प्रयत्न क्रिया योगम जगो क्रेशान विपाक कर्मणाम पारे योगस्य योगतम ये पाद में द्वितीय पाद साधन पाद योग से पंचतम पांच कहा गया एक पहला क्रियायोग जगो क्रियायोग कहा गया का कई गई शब्द लिप लगाने जगो तब सूत्रकार क्रियायोग का क्लेशान क्लेश क्लेशान जगो क्लेश पंचक्लेशन जब कर्म के विपाक फल का जातियायुभोग कर्म विपाक हो गया तदुखत्व और कर्म का फल जो जातियायुग दुख रूपे तथा व्यूहान और व्यूह चतुर्व्यूह का आरोग्य जैसे आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रकार चार प्रकार शास्त्र का शास्त्र की प्रवृत्ति व्यूह चार प्रकार ये योगत से ये पांच इसी सात में कहा गया है सांख्य प्रवचन योग्य साधन निर्देश पाद तृतीय ये साधन निर्देश तृतीय पाद हो गया आगे है सांगे योग दर्शन कहीं कहीं सांख्य पाठे सांख्य ने सांगे जाइए पुस्तक में कहीं कहीं पुस्तक में तृतीय सांख्य योगदर्शन सा उत्तानी पंच बहिंगा साधनानी धारण वक्तव्य आठ अंग अष्टांग पांच बहिंग साधन कहे गि यम नियम आसन प्राणायाम और पंचम प्रत्य पंचमकोणी प्रत्यारण धारणाध्यान सधि धारणा ध्यान समाधि धारणा ठीक वक्तव्या प्रथम द्वितीय पदाभस उत्तम प्रथम पाद समाधि पद सी साधन पदे प्रथम प्रथम पादन समाधि सर द्वितीय पाद में साधनमुक्तम दोनों पद के समाधि तत्साधन से उक्त तृतीय पाद पद तत्पत्नुगुणा शब्दोत्द हेतु विभूत वक्तव्या तृतीय पाद में तवृत्तिगुण साधने में प्रवृत्ति के लिए अकूल साधने में प्रवृत्ति के लिए अनुगुण है ये कहेंगे विभूति कहेंगे शब्द उत्पाद हेतव तो श्रद्धा उत्पत्ति का हेतु ही विभूति है विभूति सिद्धि आदि कुछ कहेंगे कुछ सिद्धि विभूति विस्तार कहने पर योग सिद्धि कहने पर कुछ कुछ प्राप्त होता है तो श्रद्धावती विश्वास होता है फिर वे साधन करने में प्रवृत्ति होती है और थोड़ी सिद्धि प्राप्त करके उसको प्रदर्शन करके जो उसे तो नाम धन कमाने लग गया योग से शुद्ध हो गया ये आगे कहेंगे ये सीधी ये हेतर विज्ञान फिर क्यों उसको रखते हैं इसमें इसको समझना है और साधक के लिए श्रद्धा उत्पत्ति तो हेतु होते हैं साधन करते समय कुछ अलग कुछ हुआ तो फिर तो तो तो तो विकास से श्रद्धा होती है और आगे प्रवृत्ति होती श्रद्धा उत्पाद हेतुवा विधायक बढ़ना है यम साध्या जितने विभूति कहेंगे स्वयं से सब सिद्ध होते हैं संयम हो करने पर ही विभूति सिद्ध होगी और संयम क्या है केवल इंद्रिय संयम नहीं यहाँ सैम शब्द से सेना संयमश धारणा ध्यान समाधि समुदाय तीनों के मिला करके संयम कहते शुत्र आ गया त्रयम एकत्र संयोग धारणा, धारणाध्यान सामि तीनों ये समुदाय के स्वयं शब्द से योग में ये शब्द है शब्द। तीनों मिधाकर के धारणा, धारणाध्यान सामि करने पर विभूतियों की प्राप्ति होती है ये विभूति योगांगे साधन तया पंचभ्युगांगेभ्यो बहिरंगेभ्यो अस्त्रतया विशेष ज्ञापनाथम अत्र उपन्यास विभूति के साधन है संयम पहले कितने अंग कह गे चार है पाँच पंचभ्य योगांगे योगांग पांच कह गे ये सब बहिरंग है उनके अभियान अंतरंग तीन आगे ही। है अस् अंग अंतरंगतया ये जो संयम रूपये धारणाध्यान समाधि ये अंतरंग है विशेषज्ञापनाथ विशेषज्ञकानिकन तो अत्र उपन्यास इस पाद तृतीय पाद में, में तीन अंग का कथन किया जाता है धारणा ध्यान कार्य कारण तारणाध्यान सधिना कार्यक्रम भावतपौर्वापरिय तत्पन्यास क्रम प्रथमं धारणा धारणा ध्यान समाधि कार्य का धारणा पहले होने पर आगे ध्यान होगा ध्यान करने पर समाधि उत्तर उत्तर है कार्य पूर्व पुर है कारण कार्य से नियत पर्वापुर है धारणा ध्यान समाधि से क्रम है अन्य प्रकार पर्भा पर पहले समाधि करे उसके बाद ध्यान करे उसके बाद धारणा ऐसा नहीं निश्चित तो पर्वा पर है इसलिए उसी क्रम के अनुरूप से उपन्यास करना प्रथम भी इस क्रम से कहते हैं जिस क्रम से अनुष्ठान होता है प्रथम क्या है प्रथम धारणा धारणा लक्षणिया लख, धारणा ठीक है नहीं प्रथम द्वितीय पाताध्या में हो गया ऐसे ये तो टीका तो चल रही थी नीचे तो ये उक्ता नहीं धारणा लक्षण उत्ता चित्त देश बंध धारणा चित्त का किसी देश के साथ संबंध इसका नाम धारणा है किसी देश के साथ संबंध हो जाए किस आलंबन में चित्त स्थिर हो जाए ये धारणा है देशवंत चित्त से धारणा आध्यात्मिक देश देह के अंदर हो अथवा बाहर हो किसी स्थान में चित्त स्थिर हो जाए तो देह के अंदर स्थान कहते हैं नाभि चक्रे हृदय कुंडलीके मृद् ज्योतिषी नाथिका जिहादुरु देश बाग्य से चित्त से वृत्ति मात्र न बनकर धारणा नाभिचक्र में, में चित करना अभ्यास करके अथवा हृदय कुंडली के हृदय कमल हृदय हृदय कमल के शब्द से वहाँ चित्त को स्थिर कर रखना ज्योति से मृधा शिविर में ज्योति प्रकाश हो तो वहाँ भी चित्त को स्थिर करें नासिक आग्रह नासिक आग्रह में भी और जीवाग्रह जीवाग्रह में भी धारणा कर सकते हैं इतने तेव महादेश देह के अंदर हो गया बाह्य विषय बाह्य विषय में भी कर सकते हैं चित्त से संबंध बाह्य विषय में चित्त का संबंध कैसे होगा साक्षात चित्त बाह्य देश के साथ संबंध नहीं होता है इसलिए कहा वृत्ति मात्र बंधकार संबंध चित्त का परिणाम होकर के बाहर जैसे भक्ति मात्र न सम्मत हो दिया आध्यात्मिक सुद कुछ नाम ले दिया नाग्र जीवाग्र आगे आदि दिया तो आदि शब्द से तालुवादयोग तालु स्थान में भी अलग अलग स्थान में भी धारणा करते हैं ग्रहे आने आगे बंधकार संबंध ये बाह्ये भा, विषय भा आगे बाह्य देश मा विषय बाह्ये न स्वूपेण चित संबंध संभव है बाह्य विषय में स्वरूपतर चित्त का संबंध संभव नहीं है। इसलिए बारे विषय में कहा वृत्तिमात्र न बंधक चित्त की जो वृत्ति होती है उसको ज्ञान कहते हैं जैसे वेदांत में वे अंतकरण है बुद्धिमानी उसकी वृत्ति परिणाम को ज्ञान कहते हैं मत है अंतकर्णम इसी प्रकार बुद्धि है चित्त वृत्तिमति बुद्धि वृत्ति वाला उसकी वृत्ति परिणाम है ज्ञान ज्ञान मास्त्र से संबंधन चित्त का परिणाम होकर के विशेषता सम्बन्ध होता है अत्रण पुराणे विष्णु विष्णुपुराण ये, ये, ये श्लोक सब प्राणायाम पवन प्रत्याह से वशीकृत तथा कुित्त शुभाश्र प्राणायाम नवन वशीकृत प्राणां के द्वारा प्राण वायु का बस वायु को अभिनय करके जीत करके प्रत्याहारण से इंद्रिय वही प्रत्याहार अभ्यास करने पर इंद्रिय जीत रही है तब तो साधक प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा वायु इंद्रिय जीत करके अभिनय करके ततः शुभाश्रिए चित्तस्थान क्या शुभ आश्रय में चित्त का स्थान चित्त की स्थिति करे ये धारणा है चित्त का संबंध सुबह आश्रय में किसी देश में चित्त स्थिर हो सकता है कि शुभ आश्रय में मन को लगाए ये धारणा है शुभाश्रय कौन है शुभाश्रया बाह्य कौन बाह्य हिरण्य प्रजापति प्रभृत बाह्य में हिरण्यगर्भ में भी ध्यान कर सकते हैं, वास्तव इंद्र संबंधी, प्रजापति ये सब बाह्य विषय भगवान के विग्रह आदि में विषय ध्यान करते हैं इदम से त्र उत्तम आगे सब के भी विष्णुप्राण के मूर्तम भगवत रूपम सर्वोपाश निष्ठुर ऐसा भी धारणाजा यि त्र भगवतो भगवत मुर्त मूर्त अमृत दोपे कट मूर्ति भगवान का रूप सर्वोपाश्रयनुस्फूल अन् आश्रय से भगवान का रूप कसमें चित्तस्थित है धारणा जित् त्र धारिय चित्त चित्त चित्त का धारणा, धारणा की उसमें करते, में लगाते हैं, जो भगवान मूर्त रूप है, अन्य आश्रय तो करके, करके। तो की इच्छा है तो एक आश्रय स्थिर नहीं होगा चित्र सर्वोपाश्रय अन्य आश्रय से निष्पुर होकर के एक रूप में चित्त को धारणा करना यही धारणा है राधे धारणाधारा न उपद्य आधार के बिना धारणा नहीं होगी इसलिए कहीं ना कहीं किसी आधार में आश्रय में चित्त को लगाना यही धारणा है यद मूर्तम हरे रूपम हरी भगवान के जो मूर्त रूप है मूर्ति वाले रूप है यिंत्यम जो चिंतनीय है, है नाधिप तूयता तो सुनम किस रूप से धारणा कर सकें क्योंकि बिना आलंबन धारणा नहीं होती है प्रसन्न वारू पद्मीक्षण सुखकोलम सुविस्तीर्ण ललाटपल उज्वलम सार सुंदर पत्र, पत्र के भगवान विष्णु सुखम कपुल सुंदर है सुविस्तीर्ण ललाट फल कोज्वल ललाट बहुत विस्तीर्ण बड़ा हे फलक उज्जवल प्रकाश में समकर्णांत समकर्णांत कंभुग्रीवं समकर्णातस्तारुकुंडलभूषणग्रीव सुविस्तीर्ण जीवस्ताक्षसम समकर्णातस्तचारुकुंडल भूषण कानकुंडलगाते कर्णाविस्तान बड़ा बड़ा समान भूषण कंठ बड़ा है। कितव बड़ा मोटा साथी अंक चीर्ण हैलि त्रिभंगीना चौदर प्रलंबाष्टभुजन विष्णु चतुर्भुजन बली त्रिभंगिना त्रिहे त्रिभंगिना त्रिभंगिना पेट ऐसा होना चाहिए, चाहिए पेट नापी तो मग्न ही नीचे ही और पेट में बली तीन रेखा सुंदर सुंदर उदरणी से प्रलम्ब अष्टभुजन लंबे लंबे आठ भुज वाले विष्णु अथवा चतुर्भुज चारिभुज ये सब जितने पहले आ गया बहुगुरी करके विष्णु का विशेषण है प्रसन्न बदन विष्णु प्रसन्न वदनम ये चार पद्मेद कपलों ये ऐसा करके विष्णु का सब विशेषण है अष्टभुज विष्णु अथवा चतुर्भुज विष्णु सम चितौरुजंश स्वस्ति कांग्रिका भुज चिंत ब्रह्म भूत तम पीत निर्मल अष्टभुज आठभुजवा वाले, वाले विष्णु का चिंतन करी समस्त कामच स्वस्थिकांग्रिकाज